महाभारत शांति पर्व एक चारों के अलग अलग कर्मों का और सदाचार का वर्णन तथा वैराग्य से परब्रह्म की प्राप्ति भरद्वाज उच ब्राह्मण के नवते क्षत्रियो वाद्विजोतम वैश्य शुद्ध विप्र से तद्रोही वजताम वर भरद्वाज ने पूछा वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मषे अब मुझे यह बताइए कि मनुष्य कौन सा कर्म करने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शुद्र होता है जात भृगुर्वाच जा संस्कृत शुचे वेदाध्यन संपन्न सटकर्म विधाधि सासी विदम सा गुरुप्रियः प्रिय व्रत सत्य पर सवि ब्राह्मण उच्युजी ने कहा जो जाति कर्म आदि संस्कारों से संपन्न पवित्र तथा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न है यजन याजन अध्ययन अध्यापन और धान प्रतिग्रह इन छह कर्मों में स्थित रहता है शौच एवं सदाचार का पालन तथा परम उत्तम यज्ञ श्रेष्ठ अन्न का भोजन करता है गुरु के प्रति प्रेम रखता नित्य व्रत का पालन करता तथा सत्य में तत्पर रहता है वही ब्राह्मण कहलाता है सत्यम दानम्रोह आनशंस्यम त्रप तृपा घृणाम तप्च ब्राह्मण इति स्मृत जिसमें सत्य दान द्रोह न करने का भाव क्रूरता का अभाव लज्जा दया और तप ये सद्गुण देखे जाते हैं वह ब्राह्मण माना गया है सेवते कर्म वेदाध्यन संगत दाना दान सब क्षत्रिय उचते जो क्षत्रियोचित युद्ध आदि कर्म का सेवन करता है वेदों के अध्ययन में लगा रहता है ब्राह्मणों को दान देता है और प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है वह क्षत्रिय कहलाता है वणिज्ञा पशु रक्षा चार शुचि वेदाध्यन संपन्न सैश्य संगित इसी प्रकार जो वेदाध्ययन से संपन्न होकर व्यापार पशुपालन और खेती का काम करके अन्न संग्रह करने की रुचि रखता है और पवित्र रहता है वह वैश्य कहलाता है सर्व भक्ति नृत्य कर्म जो वेद और सदाचार का परित्याग करके सदा सब कुछ खाने में अनुरक्त रहता है और सब तरह के काम करता है साथ ही बाहर भीतर से अपवित्र रहता है वह शुद्र कहा गया है शुद्रे चवे लक्ष्य त विद्यते न भवे शुद्रो ब्राह्मणो न ब्राह्मण उपरयुक्त सत्य आदि सात गुण यदि शुद्र में दिखाई दे और ब्राह्मण में न हो तो वह शुद्र शुद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है सर्वोपाय सुोभ से क्रोध से च्रह एक पवित्र ज्ञा तथा चैवात्मसंशयः संशय्वात्म संयम सभी उपाय से लोभ और क्रोध को जीतना चाहिए यही ज्ञानों में पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम है वारो सर्वात्म तौ तो ही श्रेजोगाता मु तो। क्रोध लोभ मनुष्य के कल्याण में बाधा डालने के लिए सदा उद्यत रहते हैं अतः पूरी शक्ति लगाकर इन दोनों का निवारण करना चाहिए धन संपत्ति को क्रोध के आघात से बचाना चाहिए तप को माश्चर्य के आघात से बचाना चाहिए विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद के आक्रमण से बचाना चाहिए समारंभा निराशिर बंधना त्याग यशुतम सर्व स त्यागी च बुद्धिमान ब्रह्मण्ड जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा जिसने त्याग की आग में सब कुछ होम दिया है वही त्यागी और वही बुद्धिमान है अहिंस्र सर्वभूता मैत्राण गिग्रहान प्य भविध्या जितेन्द्र अशोक स्थान यहामुचा भय किसी भी प्राणी की हिंसा न करे सबके साथ मैत्री पूर्ण बर्ताव करे स्त्री पुत्र आदि की ममता एवं आसक्ति को त्याग कर बुद्ध के द्वारा इंद्रियों को वश में करे और उस स्थिति को प्राप्त करे जो इहलोक और परलोक में भी निर्भय एवं शोक रहित है तपो नित्येन दानतेन मुनिना संयता अजितम जेतु कामेण भाव्यम संघे संग नित्य तप करे मननशील होकर इंद्रियों का दमन और मन का संयम करे आसक्ति के आश्रयभूत देह गेह आदि में आसक्त न होकर अजित अर्थात परमात्मा को जीतने प्राप्त करने की इच्छा रखे रखें इंद्र त्यक्त मिति स्थिति अव्यक्त मृतिविज्ञ लिंग ग्राह्य मतिद्रियम इंद्रियों में जिसका ग्रहण होता है वह सब व्यक्त कहलाता है जो इंद्रियातीत होने के कारण अनुमान से ही जाना जाए उसे अव्यक्त समझना चाहिए अभिश्रम्भे न गंतव्यम विश्रम्भे धार्यन बन मन प्राणेन गृही जाता प्राणम जो विश्वास के योग्य नहीं है उस मार्ग पर न चले और जो विश्वास करने योग्य है उसमें मन लगावे मन को प्राण में और प्राण को ब्रह्म में स्थापित करे निर्वेदादेव निर्वाणम न चित्राह्मण ब्रह्म निर्भे वैराग्य से ही निर्वाण पर अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है उसे पाकर मनुष्य किसी अनात्म पदार्थ का चिंतन नहीं करता है ब्राह्मण संसार से वैराग्य होने पर सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है शौचेन सत्यमयुक्त सदाचार समन्वित साूत तद्भिजाषु लक्षण सर्वदा शौच और सदाचार का पालन करें और समस्त प्राणियों पर दया भाव बनाए रखें यह ब्राह्मण का प्रधान लक्षण है ये श्री महाभारती शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवि भृगु भरद्वाज संवादि वर्णस्वरूप कथन ही एकोनव्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद के प्रसंग में वर्णों के स्वरूप का कथन विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ